कहराव कहराऊ सुदी प्रेम पुलके मृदु मंजुल बानी भामिन भयवोर मन भावा घर घर नगर यनंद बधावा राम ही देव काल जुब राज सजहि सुलोचन मंगल साजू दलक उठ सुने हृदय कठोरू जन चुज गयो पाक बरतोरू अपने जी में कई कई को सुरहित जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले हे भामिनी तेरा मन चिता हो गया नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ इसलिए हे सुनैनी तो मंगल साज सज यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो ऐसे ही पीर बसते गोये चोर नारि में प्रगट न रोये लखन भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल अवगाहु कपट सनेह बढ़ाए बहुरी। बोली भी हसी नयन मुह मोरी ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उनका भेद न खुल जाए राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है यद्यपि राजा नीति में निपुण है परंतु त्रियाचरित्र अर्थात समुद्र है फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुँह मोड़ कर हस्ती हुई बोली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 उनके भी मिलने में संदेह है परम प्रिय मांगउ काउ बिसर गयि भोर सुभाऊ झूठे हम ही दोष जन देहू दुई के चार प्राण राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा मान करना तुम्हें परम प्रिय है तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं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 सत्य मूल सब सुकृत सुहाए बेद पुराण विदित मनुगाए तह पर राम सपथ कर स्नेह अवधिर रघुराई बात दृढ़ाय कुमत हस बोली कुमत गुलह जनु खोली असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है क्या करोड़ों घुघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी का शपथ करने में आ गई मुंह से निकल पड़ी श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है इस प्रकार बात पक्की कराके दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हाड़ी आँखों पर की टोपी खोल दी भूप मनोरथ सुभग बनो सुख सुविहंग समाज भिल निज मिथाड़ चाहते वचन भयंकर राजा का मनोरस सुंदर वन है सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है उस पर भीलनी की तरह कहके अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है